नाचने वाली बत्त लेखक सिड एक दिन एक छोटी बत्तख ने तालाब में नाचना शुरू किया दूसरी बत्तखे उसे देखकर खूब हंसी और मां को छोटी बत्तख का नाचना पसंद नहीं आया सुनो डक्कन माँ ने छोटी बत्तक से कहा अपने भाई बहनों जैसे ही सीधी लाइन में तैरो पर छोटी बत्तख डक्कन में को नाचने में बहुत मजा आ रहा था डंकन नाचते हुए तालाब से बाहर निकली फिर वो पूरे फार्म पर नाची छोटे शुअरों ने उसे नाचते हुए देखा पर वे कीचड़ में अपनी माँ के साथ ही रहे मुर्गी के चूजों ने भी छोटी बत्तख को नाचते हुए देखा पर वे भी अपने अपने काम में व्यस्त रहे पर उससे डंकन रुकी नहीं डंकन नाचती हुई फार्म मालिक के घर में गई देखो तो हमारे घर में कौन आया है किसान ने पूछा लगता है कि यह नाचने वाली बत्तख है किसान की पत्नी ने कहा डंकन पूरे घर में नाचती रही वो किसी भी फर्नीचर से नहीं टकराई। किसान और उसकी पत्नी ने डंकन को किचन के प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा नाचते हुए उसने कोई भी बर्तन नहीं तोड़ा वो बहुत सुंदर नाचती है किसान ने कहा सब लोगों को उसका नाच देखना चाहिए किसान की पत्नी ने कहा फिर वो डंकन को अपने ट्रक में बैठाकर कर शहर ले गए वहां पर उसे वो एक थियेटर में ले गए थियेटर में शो देखने बहुत से लोग आए थे अब तुम यहां पर अपना नाच दिखाओ किसान ने डंकन से कहा डंकन स्टेज पर जाकर नाचने लगी शीटों के बीच के गलियारे में भी नाची वाह क्या नाचती है वो बत्तख सब लोग उसे देखकर देख इस चिल्त के हुनर को तो नेशनल टेलीविजन पर दिखाना चाहिए की पत्नी ने कहा फिर वो डंकन को टेलीविजन स्टेशन पर ले गए वहां पर डंकन कैमरे के सामने बढ़िया नाची लाखों लोगों ने डंकन का नाच अपने अपने टेलीविजन पर देखा उसके बाद डंकन बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुई लोग सड़क पर उसका पीछा करने लगे बच्चे उससे ऑटोग्राफ मांगते कई लोग उसके पंख चाहते थे लोगों की बड़ी भीड़ अपने प्रिय सीने सितारों को देखने आई थी जब उनके प्रिय एक्टर उतरते तो लोग जोर से तालियां बजाते जब डंकन अपने ट्रक में से उतरी तो उसके प्रशंसक एकदम दीवाने हो गए डंकन डंकन डंकन वे चिल्लाए जजों ने डंकन को गोल्डन डक अवार्ड से सम्मानित किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया डंकन ने कहा उसके बाद डंकन ने नाचना शुरू किया वो नाची और बहुत देर तक नाचती ही रही अंत में वो थककर एकदम पस्त हो गई अंत में किसान और उसकी पत्नी डंकन को उठाकर फार्म पर वापिस लाए फार्म पर लौटते ही डंकन दौड़ी दौड़ी तालाब पर गई अब वो सिर्फ अपने परिवार के साथ पानी में तैरना चाहती थी घर में तुम्हारा स्वागत है माँ ने से कहा तुम एक अच्छी बत्तख हो मुझे तुम पर नाच है नाज है तुम अपने भाई बहनों के साथ सीधी लाइन में तैरो सुनकर डंकन बेहद खुश हुई डंकन एक बार दोबारा फिर से नाची सिर्फ अपनी माँ के लिए समान